को तृतीय अध्याण दया हेत्याद कर्मण ज्ञानसहता परा गतिरुक्ता, गति मृत्म भावस्वेधगतुक्ता अथेदानीम मृत्म साधनभूतो कर्म्ञानत उद्भवस्त प्रकाशनार्थम उद्गीत ब्राह्मण आरभ्य दयाह इत्यादि वाक्य से आरंभ कर होने वाले इस ब्राह्मण का पूर्व ब्राह्मण से क्या संबंध है यहां तक अश्वमेध की गति फल बताने के द्वारा ज्ञान सहित कर्मों की मृत्यु रूपता की प्राप्ति रूप परागति बतलाई गई है अब आगे मृत्यु स्वरूपता के साधन कर्म और ज्ञान का जिससे उदय होता है उसका प्रकाशन करने के लिए उद्गी ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है ननु मृत्यात्म नु मृत्म भाव पूर्व ज्ञानकर्मणो फल उदीथ ज्ञानकर्मणोस्तु मृत्वात्म भावातिक्रमण फल विन्न भिन्न फल फलस्य न पूर्वकर्म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 भावत्वाद् फलस्य अग्नादीता उद्गफल पूर्व्येत इति ननु नु इत्यादि इध न स्वाभाविक विषयत्वाद् विषय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 कोई एक देवता हो जाता है इस वाक्य से यही फल बतला गया है यदि कहो कि मृत्यु से अतिक्रांत हो जाता है इतना कथन तो पहले की अपेक्षा विरुद्ध है ही तो यह बात भी नहीं है क्योंकि इस अतिक्रमण का विषय स्वाभाविक पाप का संग होना है कोसो स्वाभाविक पाप मां संघो मृत्यु कुतो व्योद केन वस्यातिक्रमणम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 देव और असुरों की स्पर्धा देवताओं का उदगीत संबंधी विचार दया प्रजापत्य देवास्रा तथा एवं देवाद्यायसा असुरास्तलोकेह देवाचुर्तासुराण्य जगी थे नियमे प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे देव और असुर उनमें देव थोड़े ही थे और असुर अधिक थे इन लोगों में वे परस्पर स्पर्धा ड करने लगे उनमें से देवताओं ने कहा हम यज्ञ में उदगी के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करेंगे दया वृत्तावद्योतको निपात वर्तमान प्रजापत पूर्वजन्मनि यद्योत शब्द प्रजापत्या प्रजापते वृद्धन्मास्थापत प्रजापत्यावासाशुरा तस्व प्रजापतेणवागादय दो प्रकार के हा यह पूर्व हूववृत्तांत का द्योतक निपात है वर्तमान प्रजापति के पूर्व जन्म में जो कुछ हुआ था उसे ही श्रुति ह शब्द से द्योतित करती है जिस जन्म में पूर्ववृत्त घटित हुआ था उसमें होने वाले प्रजापति के पुत्र प्राजापत्य कहे गए हैं वे कौन थे देवता और असुर अर्थात उसी प्रजापति के बाघादि प्राण इंद्र विरोचनादि नहीं कथम पुनस्तेषा देवासुर शास्त्र जनित ज्ञान कर्म भाविता द्योतना देवा ता स्वाभाविक तभाविक प्रत्यक्षाजनित दृष्टा प्रयोजन कर्म ज्ञान भाविता असुरा शुषु रमणा सुरेशभ्यो वेवेभ्यो न्यवाद किंतु उनका देवा देवासुर कैसे माना जाता है शो बतलाया जाता है शास्त्र जनित ज्ञान और कर्म से भावित जो प्राण है वे द्योतनशील में होने के कारण देव हैं तथा वे प्राण ही स्वाभाविक प्रत्यक्ष एवं अनुमान अनुमानजनित दृष्ट प्रयोजन वाले कर्म और ज्ञान से भावित होने पर असुर हैं अपने ही असुओं प्राणों में रमण करने के कारण अथवा सुर यानी देवों से भिन्न होने के कारण वे असुर कहलाते हैं यस्च दृष्ट प्रयोजनजानकर्म भावता असुरा ततस्मा काीयसा कानीयांस का वृद्धि कनीयांशोपावयसा असुरा ज्यांसोसुरा स्वाभावि कर्म जान स्वाभाव प्रवृत्तिम्त्रा रा शास्त्र जनिताया कर्म ज्ञान प्रवित्ते दृष्ट प्रयोजनवाद एव खनिजस्व देवा शास्त्र जनित प्रवृत्ते अत्यंत साध्या ही था क्योंकि असुरगण दृष्ट प्रयोजन वाले ज्ञान और कर्म की भावना से युक्त हैं इसलिए देवगण खनीयस हैं कानीयान ही है यहाँ कानीय शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय होने पर आदि स्वर की वृद्धि हुई है जिससे कानीय शब्द सिद्ध हुआ है तात्पर्य यह कि देवगण कनियान अर्थात थोड़े ही हैं तथा असुरगण जायस ज्यायान यानी अधिक हैं क्योंकि दृष्ट प्रयोजन वाली होने से प्राणों की शास्त्रजन कर्म ज्ञान प्रवृत्ति की अपेक्षा स्वाभाविकी कर्म ज्ञान प्रवृत्ति ही अधिकतर होती है इसी से शास्त्र जनित प्रवृत्ति की अल्पता के कारण देवताओं के भी अल्पता है क्योंकि वह अत्यंत यत्न करने पर सिद्ध होने वाली है ते ये देवाचाशुराश्च प्रजापति शरीरस्था यु लोकेशु निमित्त भूत स्वाभाविकेतर कर्म ज्ञान साध्यसुस्पर्धन स्पर्धा करतवंत देवा चासुराण मृत्यु चा तदवा भवाभिभव स्पर्धा कदाचित् शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति उद्भवति यदा च उद्भवति तदा दृष्ट प्रयोजना प्रत्यक्षा जनितक जान भावनाषा प्राणानां वृत्तिरा सूर्य अभीभूयते पराजयः तेवा जयोसुरा पाजय कदाचि विपर्येन देवाभूत आसुरा उ जो देवा पराजय एव देवा जे धर्म भूयस्ता दुष्कर्ष आ प्रजापति धर्म पकर्ष आ स्थावर भूय स्वाद प्रकर्ष आत्पाप्त उम्य मनुष्य प्रजापति के शरीर में रहने वाले वे देव और असुर स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक शास्त्र जनित कर्म और ज्ञान से साध्य लोकों के निमित्त स्पर्धा डाह करने लगे दैवी और आसुरी वृत्तियों का उठना और दबना ही देवता और असुरों की स्पर्धा है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 वह असुरों का विजय और देवों का पराजय है इस प्रकार देवताओं का विजय होने पर धर्म की अधिकता होने के कारण प्रजापति पद की प्राप्ति पर्यंत उत्कर्ष ऊर्धगमन होता है तथा असुरों का विजय होने पर अधर्म की अधिकता होने के कारण स्थावरत्व प्राप्ति पर्यंत अधोगति होती है और दोनों की समानता होने पर मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है त एवं माना देवा नीयस्तादीभूय असुरदेवा बहुराण किंवच्य ते देवा दवा असुरमानचुरुक्तव कथम अन्तेता अस्े ज्योतिषोमे उद्गीन उद्गीकर्म पदार्थकर्तृत्वस्वूप्रय अत्य मा असुरा नीभूय स्व देव शास्त्र प्रकाशिम कर्म न्यूनम उदीतकर्म पदार्थकृस्वरूप्रयण चर्म्यामाण मंत्रजपलक्षण विधि्यम तदेताने जपेत इति ज्ञान निरूप्य इस प्रकार असुरों के अपेक्षा स्वयं अल्पसंख्यक होने से तथा असुरों की अधिकता होने के कारण उनके द्वारा दबे हुए उन देवताओं ने क्या किया सो बतलाया जाता है कहते हैं असुरों से अभिभूत होते हुए उन देवताओं ने कहा क्या कहा अहो अब इस ज्योतिषोम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा उद्गीत नामक जो कर्म का अंगभूत पदार्थ है उसे करने वाले प्राण के स्वरूप का आश्रय करके हम असुर का अतिक्रमण करेंगे अर्थात असुरों का पराभव कर अपने शास्त्र प्रकाशित देव भाव को प्राप्त करेंगे इस प्रकार उन्होंने आपस में कहा उद्गित कर्म रूप पदार्थ के कर्ता के स्वरूप का आश्रय ज्ञान और कर्म के द्वारा किया जा सकता है उसमें कर्म तो तदेता जपेत इस वाक्य द्वारा जिसका विधान करना इष्ट है वह आगे कहा जाने वाला मंत्र जप रूप है और ज्ञान तो वही है जिसका निरूपण किया जा रहा है नन्विदम अभ्यारोह जप विशेषोर्थवादो न ज्ञान निरूपण परम शंका किंतु यह तो अभ्यारोह मंत्र जप की विधि का शेषभूत अर्थवाद है ज्ञान निरूपण परक नहीं है कुटनोट जिसके जब से देवभाव की सम्मुखता से प्राप्ति हो उस मंत्र जप का नाम अभ्यारोह मंत्रजप है न एवं वेद इति वचनाद उद्गी प्रस्तावे पुराक श्रवणा उद्गी विधि पर चेन्न उद्गीथस्य उदीत चान्यत्रहित अभ्यारोह जपस्य विज्ञानस्य च च वचनात् इति प्राणस्य न से प्राणस्य तैतलोकिदेव प्राणसवागागादीना चुद्धशुचना शुद्धिवचन वागादीना चहोपन्यस्ता वचनम् मुख्य इत्यादि च भावः समाधान यह बात नहीं है क्योंकि यहाँ जो ऐसा जानता है ऐसा वचन है यदि कहो कि उद्गीत के प्रकरण में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 अनित्य होता है क्योंकि प्राणवेदता द्वारा ही वह अनुष्ठान करने योग्य है और प्राण विज्ञान नित्यवत सुना गया है फुटनोट तीसरा तात्पर्य यह है कि अभ्यारोह जप का अधिकार प्राणवेदता को ही होने के कारण प्राण विज्ञान से पूर्व उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता इसलिए वह अनित्य है किंतु प्राण विज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य है क्योंकि य एवं विद्वान पौर्णमासिम जयते इस नित्य पौर्णमास याग के समय य एवं वेद जो इस प्रकार जानता है इस प्रकार नित्यवत विज्ञान उपासना का श्रवण होता है यहाँ प्रजा प्रयाज आदि पौर्णमासी के प्रयोजक नहीं है अभी तो पौर्णमासी ही प्रयाज आदि की प्रयोजिका है उसी प्रकार प्राण प्राणवित प्रयोज्य जप प्राण विज्ञान का प्रयोजक नहीं है बल्कि प्राण विज्ञान ही जप का प्रयोजक है अतः वह जप से पूर्व सिद्ध है तथा यह प्राण विज्ञान लोगों की प्राप्ति कराने वाली ही है इस त्रुति से और प्राण तथा वाघादि की शुद्धि और अशुद्धि बतलाई जाने से भी यह विज्ञान का ही प्रकरण सिद्ध होता है प्राण की उपास्यता बदलाना होने पर प्राण की शुद्धि का प्रतिपादन करना और उसी के साथ जिनका उल्लेख किया गया है उन वागादि को अशुद्ध कहना संभव नहीं है। इससे वागादि की निंदा द्वारा मुख्य प्राण की स्तुति अभिमत एवं युक्त युक्त जान पड़ती है मृत्यु को पार करके प्रकाशित होता है ऐसा इसका फल वचन भी है वाघादि को जो भाव की प्राप्ति है वह उनकी प्राण स्वरूपता की प्राप्ति का ही फल है भवतु नामा नतु ननु न तो विशुद्ध्यागुणवत्ति नुतत्वात्त उपासपत्ते शंका यहाँ प्राण की उपासना भले ही हो परंतु उसका विशुद्धि आदि गुणों से युक्त होना होना तो तो संभव संभव नहीं नहीं है। है, है, यदि कहो कि प्रतिपादित होने के कारण ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि श्रुति तो उपास्य होने के कारण उसकी स्तुति के लिए भी हो सकती है ना अविपरितार्थ प्रतिपत्ते है श्रेय प्राप्त पत्ते लोकवत यपरीतम प्रतिप्यते लोके स इत प्राप्नों निष्ठा निवर्त न विपरीतापत्हाजनितापत्त प्राप्तिपन्ना विपर चोपासनाथ श्रुतशब्दोत्थिज्ञान विषय से प्रमाणमस्ति न अयथ विपर्यये नदिज्ञानापवादये तत स्त्रेय प्राप्तिदर्शनाथारपद्यामे विपर् चान्थप्रातिदर्शना विपर्य प्रतिपद्यते लोके लोकेषंषुम मित्रमिति वा प्राप्व दृश्य है आत्मेश्वर अपि आत्मेशरदेतादीनाथ्रहण श्रुति अन प्राप्त शास्त्र में ध्रुवम प्राप्यात्ोक बदेत न आत्मेश्वर चैतूता आत्मेवरदेतादीन शास्त्रम् समाधान ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि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 जैसे पुरुष को स्थाणु अथवा शत्रु को मित्र समझता है वह अनर्थ को प्राप्त होता देखा जाता है यदि श्रुति से आत्मा ईश्वर और देवतादि का भी अयथार्थ रूप से ही ग्रहण होता तब तो लोक की तरह शास्त्र भी अनर्थ प्राप्ति के ही लिए है ऐसी आपत्ति अवश्य हो सकती थी परंतु यह इष्ट नहीं है अतः शास्त्र उपासना के लिए यथार्थ आत्मा ईश्वर और देवता को ही ग्रहण करता है ब्रह्मदृष्टि मिति देरा तत्र नाद ब्रह्मदृष्टिदर्शनाफुटना देर ब्रह्म ब्रह्मदृष्टिवण बाधावृष्टि विपरीता ग्राह्यशास्त्र दृश्य तस्माद् तस्थार शास्त्रतः प्रतिपत्तेह सेयः प्रतिपत्ता मिल चेतका नामादि में ब्रह्म दृष्टि देखी जाने के कारण तुम्हारा कथन ठीक नहीं है नामादि का अब्रम्हत्व स्पष्ट ही है उनमें स्थानु आदि में पुरुष दृष्टि के समान शास्त्र विपरीत ब्रह्म दृष्टि का ग्रहण कराता है देखा जाता है अतः शास्त्र से यथार्थ ज्ञान होने के कारण ही श्रेय की प्राप्ति होती है ऐसा कहना ठीक नहीं न प्रतिमावत भेद प्रतिपत्ते नाव ब्रह्मी ब्रह्मदृष्टि विपरीता शास्त्र सांडवादिव इति नैत साधोच कस्मा भेदेन हि ब्रह्मणो तु प्रतिपन्नस्य प्रतिपन्न नाद विधीये से ब्रह्मदृष्टि प्रतिमाव विष्णुदृष्टि आलमबन नामादी प्रतिपत्ति प्रतिमादिवेव नामाद न तो नाव ब्रह्मेति यथा स्थाणावनिर्ज्ञाते न स्थालुरिति पुरुषः पुरुष इति प्रतिपद्यते विपरीत न तो तथा नाद ब्रह्मदृष्टि विपरीता समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रतिमा के समान उनका ब्रह्म से भेद ज्ञान रहता है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 जिस प्रकार स्थाणु का ज्ञान न होने पर यह स्थाणु नहीं है पुरुष ही है ऐसा विपरीत ज्ञान होता है नाम में वैसी विपरीत ब्रह्म दृष्टि नहीं होती ब्रह्म दृष्टि केवला नास्ति ब्रह्मेती चेत एन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विष्णुवादिदेव पितादिदृष्टिना तुल्यता पूर्व पक्षे किन्तु इससे केवल ब्रह्म दृष्टि ही होती है वस्तुतः ब्रह्म है नहीं यही बात सिद्ध होती है प्रतिमा और ब्राह्मणादी में विष्णु आदि देव और आदि भी इसी के समान पृथ्वी दृष्टि पितृआई न ऋगा पृथिव्यादिदृष्टिदर्शना विद्यम पृथिव्यादि रिगादि विषये क्षेत्र दर्शना तस्मा तत्मादिषु ब्रह्मादिदृष्टीना विद्यम ब्रह्मादि विषयत्वि सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ऋगादि में पृथ्वी आदि दृष्टि देखी जाती है अर्थात ऋगादि विषयों में पृथ्वी आदि विद्यमान वस्तु विषय दृष्टियों का ही आरोप देखा गया है अतः उनसे समानता होने के कारण नामादि में जो ब्रह्मादि दृष्टि है उनकी विद्यमान ब्रह्मादि विषयता सिद्ध होती है एतेना प्रतिमा ब्राह्मणादिशु विष्णुवादि देव पितादि बुद्धिनामच सिद्धि सत्यवस्त विषय मुख्यापेक्ष गौण्वसायादिषु चाग्निवाद गौण्वाद मुख्यामादिषु ब्रह्म गौणवान्ख्य ब्रह्म सद्भावपत्ति इससे प्रतिमा और ब्राह्मणादि में विष्णु आदि आदिदेवदृष्टि और पितादी दृष्टियों का भी सत्यवस्तुव होना सिद्ध होता है क्योंकि गौड़ता तो मुख्य की अपेक्षा से होती है जिस प्रकार पंचाग्नि आदि में अग्नित्व की गौड़ता होने से मुख्याग्नि आदि का सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार नामादि में ब्रह्मत्व की गौड़ता होने से मुख्य ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है क्रियार्था विशेषात विद्यार्थनाम यथाच दर्श पौर्ण महासादि क्रिय विशिष्टे कर्तव्यता का एवं क्रम प्रयुक्तांगा चेतदि वस्तु प्रत्यक्षाद्य भूत च ज्ञायते याप्यते तथा परमात्मेश्वर देवतादी वस्तु वेदवाक्य ज्ञाते मादी विशिष्ट मेदवाक्य ज्ञायते तथा इतौकिवात्था भूतमेवित न च चर्वाक्य ज्ञानवाक्या बुद्ध्युत्दक विशेषस्त न चा निश्चिता विपर्यस्ता पर इसके बुद्धिुत्प्य संबंधी वाक्यों की कर्मपरक वाक्यों से समानता तो होने के कारण भी यही सिद्ध होता है जिस प्रकार दर्श पौर्णमाशादि क्रिया इस फल अमुक अमुक प्रकार से विशिष्ट इति कर्तव्यता वाली है और इस प्रकार से क्रम से उसके अंगों का प्रयोग होना चाहिए ये सब अलौकिक बातें जो प्रत्यक्षादि प्रमाण की विषय नहीं है किंतु यथार्थ है वेद वाक्यों से ही जनाई जाती है उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर एवं देवतादि पदार्थ स्थल आदि धर्मों से रहित एवं छुधादि से अतीत है तथा इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट है ये बातें देव वाक्यों से भी जानी जा सकती है अतः अलौकिक होने के कारण वे सत्य ही होनी चाहिए इसके सिवा क्रर्थ वाक्यों से अज्ञान संबंधी वाक्यों का बुद्धि उत्पन्न करने में कोई भेद भी नहीं है उनसे परमात्मा वस्तु विषयक अश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न नहीं होती अनुष्ठे भावाद युक्त चेत क्रियावाक्य भावना ज्ञाप्यते लौकिक्य न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञाने कींचितिदस्ती अतः क्रिया साधनयुक्त चेत क्ष ज्ञान परक वाक्यों द्वारा कोई अनुष्ठेय कर्म नहीं होता इसलिए उन्हें के समान कहना अनुचित है। से अलौकिक होने पर भी फल साधन तथा इति कर्तव्यता रूप से तीन अंशों वाली भावना अनुष्ठेय रूप से बताई जाती है परमात्मा एवं ईश्वरादि विज्ञान में वैसा कोई अनुष्ठेय कर्म नहीं होता अतः विज्ञान वाक्यों की जो क्रियार्थ वाक्यों से सधर्मता बतलाई यही है वह ठीक नहीं है न भूतार्थ से तथा भूता नुष्ठेये संस्य भावनाख्युष्ठेयवाद तथा किम तरी प्रमाण सधिगत नदिष् बुद्धिरनुय विषय तथा किम तरी देव क्य जनित वेदवाक्याधिगत वस्तुन तथा सत्यनुष्ठेयिष्टम चेदनुतिषति नोचेदनुष्ठेयशिष्टम नानुतिषति सिद्धांती, ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान यथार्थ वस्तु विषयक होता है त्रंथ सतीन अंश वाली भावना संज्ञक अनुष्ठेय कर्म के अनुष्ठेय होने के कारण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 और यदि अठेयत्शिष्ट नहीं होती तो उसका अष्ठान नहीं करता अनुष्ठेय वाक्य प्रमाण्वा चेत न्युए सती पदा महती रूपप्य अठेयन पदा संगठ्यने तुष्ठेयन वाक्य प्रमाण होती इदमन न कर्तव्य नदम अन मिलं प्रकाराण पदशताक्यम अस्त कुत्िएत कर्तव्यम भवेश पंचमेश्य पेस्वरादीनावाक्यप्रमाण पदार्थ प्रमाणात अतो सदैत पूर्व पक्ष किंतु अनुष्ठेयत्व तो न होने पर तो वह वाक्य प्रमाण का विषय ही नहीं हो सकता अनुष्ठेय न होने पर पदों का संघत होना ही संभव नहीं है अनुष्ठेयत्व तो होने पर ही उसे प्रकाशित करने के लिए पदों का मेल होता है इसे यह इस प्रकार करना चाहिए इस प्रकार अनुष्ठेय पर वाक्य ही प्रमाण होता है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 अस्ति माध्यन नस्वर्णचतुेत मदनमुे वाक्यदर्शना मेरुवर्णचुष्टे वा मादीवाक्यश्रवणे मेर्वा दावुष्ठेयबुरुत्प्य अस्पिता पर वाक्य प्रतिपादकवाक्यपदा विशेषण विशेष्य भावेन संहति के नार्यते सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि मेरु चारु वर्णों से युक्त है इत्यादि में अनुष्ठेय न होने पर भी वाक्य देखा जाता है मेरु चार वर्णों से युक्त है इत्यादि वाक्य सुनने से मेरु आदि में अनुष्ठेयत्व तो बुद्धि भी उत्पन्न नहीं होती इसी प्रकार परमात्मा और ईश्वर का प्रतिपादन करने वाले अस्थि युक्त वाक्यों के पदों के विशेष से होने वाली संहती को भी कौन रोक सकता है मेरवादी ज्ञानवत परमात्म ज्ञाने प्रयोजनाभा अयुक्त मिथि चेत पूर्व पक्ष किंतु मेरु आदि के ज्ञान के समान परमात्मा के ज्ञान से तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए ऐसा मानना दर्श है न ब्रह्म विदाती परम विद्यते हृदयग्रंथि फलश्रवण संसारबीज अविद्यादोषनृत्तिदर्शनाच अन्यशेष्वाच्च तज्ञानश्य जुह्वामीव फलस्रुते अर्थवाद्वापत्ति सिद्धांति ऐसा क्योंकि जिस प्रकार जुहु को अन्य कर्म का शेषत्व प्राप्त करने वाला यश्च पर्णमयी जुहुर्भवती न स पापम श्लोकम शुनौती इत्यादि प्रमाण मिलता है वैसा ब्रह्म ज्ञान को यह किसी अनुष्ठान का अंग है इस प्रकार अन्य शेषत्व प्राप्त कराने वाला कोई प्रमाण नहीं है अतः ऊपर युक्त श्रुति को अर्थवाद नहीं कहा जा सकता ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि परमात्म ज्ञान तो ब्रह्मवेत्ता परम पद प्राप्त कर लेता है उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है इत्यादि फल सुना गया है तथा उसे संसार के बीजभूत अविद्यादि दोष की निवृत्ति भी होती देखी गई है परमात्मा का ज्ञान किसी अन्य कर्म का शेष भी नहीं है इसलिए करण की जुहु के विषय में जिस प्रकार फलश्रुति अर्थवाद है उस प्रकार उसके अर्थवाद होने की भी संभावना नहीं है प्रतिषिधा निष्ठल वेदाद विज्ञाते न अस्ति। अकर्तव्यता प्रवृत्त अकनायम परमार्थतः ही परेधविधीना परमार्थ सैत युद्धात प्रतिषेध ज्ञान संस्कृत अभक्षे भोज्येवा प्रत्युपस्थित कलंजास्ताद इदं भक्ष मदो भोज्यमित ज्ञान मुत्पन्न तद्या प्रतिषेधज्ञानस्मृतिया बाध्यते मृगतृष्णिकायाव पेयज्ञानम तस्मिन् तस्बाधि स्वाभाक विपरीत जाने नक तद्भक्षण भोजन प्रवृत्तिर्न भवति विपरीत ज्ञान ज्ञाननता प्रवृत्तिर्वृत्तिरवन कार्य प्रतिषेध पुरुष व्यापार निष्ठता गंधोप्यस् इसके सिवा प्रतिषिध्ध कर्मानुष्ठान से अनिष्ट फल का संबंध होना भी वेद से ही जाना जाता है और वह प्रतिसिद्ध कर्म अनुष्ठेय भी नहीं होता तथा जो पुरुष क्रिया में प्रवृत्त है उसके लिए प्रतिसिद्ध विषय के न करने से ही दूसरे प्रकार का कर्म अनुष्ठेय नहीं हो जाता क्योंकि वस्तुतः प्रतिसिद्ध संबंधी विधियों का तात्पर्य उनकी अकर्तव्यता का ज्ञान कराने में ही है यदि प्रतिषेध ज्ञान के संस्कार से युक्त किसी क्षुदार्थ पुरुष के सामने अभक्ष और अभोज्य कलंज या अभिशस्त अन्न उपस्थित हो तो उसे जो या भक्ष्य है या भोज्य है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा वह उसकी भोजन संबंधी प्रतिषेध ज्ञान स्मृति से बाधित हो जाएगा जिस प्रकार की मृग तृष्णा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसमें पेय बुद्धि नहीं रहती उस स्वाभाविक विपरीत ज्ञान के बाधित हो जाने पर उसके भक्षण या भोजन में अनर्थ कारणी प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि वह प्रवृत्ति तो विपरीत ज्ञान जनित थी, अतः उसकी निवृत्ति ही हो जाती है। उसके अभाव के लिए उसे फिर कोई यत्न नहीं करना पड़ता अतः प्रतिषेध विधियों का वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराने में ही तात्पर्य है उनमें पुरुष की व्यापार निष्ठता का गंध भी नहीं है तथे हाँ परमात्मादी ज्ञान नाम तावन मात्र तथेहा परमात्माथात्म जानवीना तवन्मात्रपर्यवसान्रव सदिजस्कृत तद्रीता नित्ता प्रवृत्ती अनर्थात ज्ञाम् पर ज्ञानस्मृत्या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 विषय ज्ञान के बाधित हो जाने से प्रवृत्ति का अभाव ही हो जाता है न कल्जादी भक्षणादे अन्थावस्तुयाथात्मज्ञान स्मृत्या स्वाभाविक विषय विपरीत ज्ञाने निवर्तिते तदक्षाद्यन प्रवृत्ताभाव प्रतिषेध विषय शास्त्र प्रवृत्तिभाव नायुक्त इति किंतु कलंज अनर्थार्थक वस्तुओं युक्त अनर्थार्थ विपरीत ज्ञान के नृत्य हो जाने पर जैसे उनके भक्षणादि की अनर्थमयी प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है वैसे ही शास्त्रविहित विहित का अभाव होना तो उचित नहीं है क्योंकि वह प्रतिषेध का विषय नहीं है न विपरीत ज्ञान अनर्थवाभ्याल्यवाद कलंजक्षणादी प्रवृत्ते मिथ्याज्ञान्त अनर्थवा शास्त्र विवृत्तिना तस् परत शास्त्र विवृत्तीम मिथ्याजान्त अनर्थात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 उसके दृष्टि में शास्त्रविहित विहित भी मिथ्या ज्ञान को हेतु और अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली होने में कलंज भक्षणादि के समान ही है इसलिए परमात्म ज्ञान के से उनके विपरीत ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाने पर उनका भी अभाव हो जाना उचित ही है ननु तत्र है नित्याम तु केवल शास्त्रिवित अनथावाचाभाव न युक्त चेत पूर्व पक्ष मानव वहाँ अभाव होना उचित है किन्तु नित्य कर्मों का त्याग करना तो उचित नहीं है क्योंकि वे केवल शास्त्र है और किसी प्रकार के अनर्थ की भी प्राप्ति कराने वाली नहीं है ऐसा कहें तो न राग द्वेषादि दोषवतो विहित्वात यथा स्वर्ग कामादि दोषवतो दर्श पूर्णमाशादिनी कामयानी कर्माणी तथा विद्यादि प्राप्ति परिहार राग सर्वान बीजादिदोषवत स्त्जन तेष्टानीगेशोषवत तत्प्रेरिताशेष प्रवृत्तेष्टाष्ट प्राप्तिपरहाराथिनो नि कर्माणि विधीयन न कव शास्त्र सिद्धांति यह बात नहीं है उनका विधान भी अविद्या और राग देशादि दोष युक्त पुरुषों के ही लिए है जिस प्रकार दर्शपूर्ण मासादि काम कर्मों का विधान स्वर्ग कामादि कामादिदोषयुक्त पुरुषों के लिए किया गया है उसी प्रकार सब प्रकार के अनर्थ के बीजभूत अविद्यादि दोषवान तथा उनसे होने वाली इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की इच्छा एवं इष्टनिवृत्ति और अनिष्ट प्राप्ति के द्वेष रूप दोष से युक्त तथा उन राग रागद्वेष से प्रेरित होकर समान रूप से प्रवृत्त होने वाले एवं इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की इच्छा वाले पुरुषों के लिए नित्य कर्मों का विधान किया गया है वे केवल शास्त्र जनित ही नहीं है न चाग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चतुर्मास पशु बंध मुसोमा नाम कर्म नाम स्वतः काम्य ही काम हीदोषेण कामार्थता तथा स्वभाव अवैद्यादोषवत तदर्थान देव नित्यानि इति युक्त तम प्रतिवाद इसके सिवा अग्निहोत्र अग्निहोत्रदर्श पूर्णमास चातुर्मास पशुबंध और कर्मों का स्वतः कोई काम्यत्व या नित्यत्व का विवेक नहीं होता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 किंचित कर्म विहीत उपलभ्य देवतादि सर्व साधना साधन विज्ञानोपमर्देन हात्म्ञानम विधीयन से नोपमर्दित्रिया कर्म रूप पद्यते। विशिष्ट क्रिया साधनादि ज्ञान क्रियासाधना जानपूर्वक्रिया प्रवृत्ते नहि देश कालानिन्ना स्थूलदयाद्रह्म प्रत्ययधारिण कर्मावसरोस्ती जिसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है उसके लिए तो श्रम शांति का साधन करने के सिवा और कोई भी कर्म विहित नहीं हो देखा जाता क्योंकि आत्मज्ञान तो कर्म के निमित्तभूत देवतादि सब प्रकार के साधनों के विज्ञान की निवृत्ति करके ही होता है और जिसके क्रिया कारकादि विज्ञान की निवृत्ति हो गई है तो उसकी कर्म में प्रवृत्ति होनी संभव नहीं है कारण क्रिया की प्रवृत्ति तो विशिष्ट क्रिया और साधनादि के विज्ञान पूर्वक ही होती है जिसकी देश धारणा है उसे तो कर्म का कोई अवसर ही नहीं है भोजनादि प्रवृत्तिवसर व्यादी चेत पूर्वपक्ष भोजनादि की प्रवृत्ति के अवसर के समान उसे कर्म का भी अवसर हो सकता है ऐसा कहें तो न अद्यादलोषनवाद भोजनादी प्रवित्ते आवश्यक आवश्यकुपत् न तो तथा क्रियते कदि क्रीय से कदाचि क्रीयते चेत कर्मोपद्यवल दोष कर्मणो भोजनादीकमोत स्यात् दोषोद्भवा भी भवो अनियतत्वात् इव अयतवाद काम्यु शास्त्रन कालाद्यपेक्ष अयतवाति दोस निवृत्त सत्य काम्याहोत्र प्रातः शास्त्रातः कालाद्यपेक्षम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 क्योंकि काम्य विषयों की कामना के समान उन दोषों की उत्पत्ति और निवृत्ति अनियत है किंतु शास्त्र जनित कालादि की अपेक्षा वाले होने से नित्य कर्मों का अनियत होना नहीं बन सकता जिस प्रकार काम में अग्निहोत्र को शास्त्रवित होने के कारण सायंकाल प्रातः कालादि की अपेक्षा है उसी प्रकार दोष निमित्त होने पर भी नित्य कर्मों को नियम की अपेक्षा है तद्भोजनादि तदोजनादिपृत नियम व सीति चेत पूर्वपक्ष वह नियम भोजनादि की प्रवित्ति होने पर भिष्क्षाटनादिकियम के नियम के समान हो सकता है ऐसा कहें तो क्रियाया क्रिया नियम करह क्रियावाद परमात्म याथात्म ज्ञान विधेरपि तद्विपरीत स्थूलद्वैतादी ज्ञान निवर्तक सामर्थ्याम प्रतिषेध विध्यथ संपद्यते कर्म, कर्म प्रवृत्तिभाव्यवाद यथा प्रतिषेध विषय तस्मा प्रतिषेध विधिवत वस्तु प्रतिपादन तत्पर तत्पर च शास्त्र से सिद्धांति ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि नियम क्रिया रूप नहीं है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती इसलिए यह भिक्षाटनादि का नियम ज्ञान का विरोधी नहीं है उठ नोट तात्पर्य की भिक्षाटनादि के विषय में जो शास्त्र की विधि है वह जिज्ञासु के लिए है ज्ञानवान शास्त्र विधि से प्रेरित होकर उसका अनुसरण नहीं करता अपितु तो उसमें उसकी प्रवृत्ति स्वभावता ही होती है इसलिए वह विधि ज्ञान की विरोधी नहीं है किंतु नित्य कर्मादि के लिए जो विधि है उसमें हेयोपादेय बुद्धि वाले पुरुष की ही प्रवृत्ति हो सकती है इसलिए बोधवान का उसमें प्रवृत्त न होना स्वाभाविक ही है अतः परमात्म स्वरूप के ज्ञान से संबंध ज्ञान रखने वाली आदि विधि भी उसके विपरीत स्थूल एवं द्वैतादि ज्ञान की निवृत्ति करने वाली होने से अपने सामर्थ्य से ही सब प्रकार से कर्म का प्रचे करने वाली हो जाती है क्योंकि उसमें कर्म की प्रवृत्ति का अभाव वैसा ही है जैसा कि प्रतिषेध विषयक वाक्यों में जैसे निषेध शास्त्र के मानकर निषिद्ध भक्षण आदि में प्रवृत्ति नहीं होती उसी प्रकार तत्व आदि वचनों के सामर्थ्य से कर्मों में प्रवृत्ति का अभाव होता है इस प्रकार दोनों में समानता है अतः प्रतिषेध विधि के समान ही तत्व आदि शास्त्र का वस्तु प्रतिपादक और कर्म निषेधपरक होना भी सिद्ध होता है